के बाद लंका गय कुहल भारी दिअारी देखऊ बन रन केरी जिठाई से निशाचर से न बुलाई हस आए किस काल के प्रेरे चुदावंत सबने चर मेरे अस कई अतहास शटकी ना ना सुबट सकल चार ऊँ दिस जाहु दरी धरि भालु की से सब खाऊ कुमार मण से, से अभिमाना खग सूत उधाना चले निशा, आय सुमांगी। निशा आय सुमांगी। कर आय गहि कर धिंद पाल बर सागी तो मर परसु पर ृपाण पर्द गिरी खंडा जिम्मे अरुणोपल निकर निहारी धाव सख खसहारी चौच भंग दुख तिन सूझा तीन धाये मन जाबूझा नाना युद्ध सर चापद जातु दान बलवीर कोटे बल कंगूर चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जयो भाई अब स्मरण करें कि लंका और इधर ऐसी भगवान श्री राम जी की सेना ने युद्ध के पहले दिन लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया लंका के चार दरवाजे चारों पर रावण के सैनिक लगे हुए है सेना लगी हुई है उन्हीं चारों दरवाजों पर बालो की चार टुकड़ी बना दिए गए और वे सब चारों दबद्वारों के ऊपर उन्होंने सबने आक्रमण कर दिया और वो सब अपने मुंह से ही बाजे बजाते हुए और हु की आवाज शुर करते हुए उन्होंने आक्रमण कर दिया भगवान राम की जयकार बोलते जाते हैं लक्ष्मण जी की जयकार बोलते जाते हैं सुग्रीव की जय जयकार बोलते जाते हैं और इस सब बानरों ने आक्रमण कर दिया अब उधर क्या होता है लंका में इनके बानरों के आक्रमण होने पर अब वो बताते हैं लंका भय कोलाहल भारी अब देखो लंका में बड़ा कोलाहल मच गया सूर्य कोलाहल लंका भयों को लाल कुमार ने एक सूचना ये भी कि लंका वासी सब चिल्लाने लगे वहां के जितने थे रहने वाले लंका के जब देखा कि बानरों ने इतनी भारी बानर आ गए और इतने सबके सब सोरगुर सब कर रहे हैं तो लंका के रहने वाले ने साक्षार लोग तो पहले हनुमान जी से डरे हुए थे अंगज से ही डरे हुए थे वो जानते थे एक ही बानर कितना उपद्रव कर सकता है और फिर ऐसे ही बलवान इतने इतने बानर जिनकी कोई गिनती नहीं सबके सब नगर में घुस आये उसके लिए ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो जब उन्होंने सब सबने सुना तो सबके सब, सब हाहाकार करने लगे सब कर। और इधर ही बानर लोग खुद भगवान श्रीराम की जय जयकार बोल बोल करके और मुझसे बाजे बजा बजा करके सब आक्रमण कर रहे हैं और तो दोनों तरफ से कोलाहल बानरों का भी है और लंका वासियों का भी कोलाहल लंका वासियों का भयभीत होकर के कोलाहल है और ये इन्होंने आक्रमण किया है तो बड़े उत्साह के साथ प्रसन्न होकर के ये हुआ कुकार करते हुए इन्होंने आक्रमण कर दिया। अब इस तरह से लंका भय कोलाहल भारी भारी कोलाहल सुना दशानन अति अहंकारी अब रावण ने जब ये कोलाहल सुना और लोगों ने रावण को बताया भी रावण जी पहले दिन दरबार में जाकर सुबह बैठ गया था लेकिन उसके बाद दरबार में क्या हुआ उसकी कोई आगे बात नहीं हुई अब वहां की बताते है कि रावण अपने दरबार में जब उसको सूचना मिली इन्होंने इस प्रकार से आक्रमण कर दिया है बानरों ने तब वो सुनादसानन और अति तो कहते हैं पहले रावण के तो अहंकार की बात तो सुनो कैसा अहंकारी है <coughs> वो पहले अहंकार का वर्णन आता है अब वो क्या सोचता कहता है कि देखो बनरन की दिखाई एक तो बानर इतने बानर कहा एक दो तो अनुमान अंगद जैसे और कहाँ इतने इतने बानर आ गए जिनकी शक्ति की कोई था नहीं लेकिन बान रावण क्या कहता है उनके लिए बानरों के लिए देखो बंदरन की धस्टका कर रहे हैं और ये आकर के बड़ा रहे तो इनको गुरिठाई मानता ये नहीं समझता कि इन्होंने तो सेना बना करके आक्रमण कर दी है वो उनको कुछ जिंदा नहीं है रहा को वो बार बार जैसे कहता रहता है की सब निशाकरों के तो ये सब भोजन है हम लोगों के ऐसे करके बानर आ जाए तो उसने फिर ऐसे करके रावण को भस ब बेहतर निसाचर से बुलाई और राम हंसा और उसने सब जो है जो सेनापति थे उनको सबको बुलाया और सेना सेनाओं को सबको उसने आदेश दिया कि तुम क्या करो कि आए किस काल के प्रेरे सब निसाचरों से राम देखो अपने अहंकार में क्या बोलता है कि आए किस काल के प्रेरे ये बानर जितने जो है वो काल के मारे सब यहीं आ गए वैसे तो निशाचरों को इन बानरों को मनुष्यों को खाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था आसपास लंका में तो कहीं बचे नहीं थे न बानर न मनुष्य इधर की तरफ कन्याकुमारी की तरफ मद्रास की तरफ इधर भी सब कहीं नहीं बचे थे वो सब दूर दूर से तो खा चुके थे तब निशाचर जाए भूखे रहते थे लंका में रहने वाले और जब उनको खाना होता तो बड़ी दूर जाना पड़ता था उनको उत्तर की तरफ भारत की तरफ तब उनको कहीं मिलते थे बानर तब कहीं मिलते थे उनको मनुष्य ये सब भूखे थे रावण उनसे कहता सब निशाचरों से देखो आए किस काल के प्रेरे तुम सब लोग भूखे थे अभी तक अब देखो अपने आप ही मरने के लिए सब बानर हमारे दरवाजे पर आ गए सुधावंत सब निश्चर मेरे और हमारे जितने निशाचर वंश के सब जितने लोग हैं ये सब भूखे पड़े हुए हैं बहुत दिनों से उनको खाना नहीं मिला न कोई मनुष्य मिला न कोई बानर मिला तो ये सब बहुत दिनों के भूखे हुए है तब तुम लोग क्या करो अटकहे अट्ठहास छठकिना ऐसे करके रामण खूब हंसा अब देखो यहाँ पे तो इतना आक्रमण हो रहा है तो वो भय नहीं मानता हंसता है तो माने उसे जरा भी भय नहीं <coughs> तो है तो निर्भय होकर और हंसता इसलिए भी है कि सब निशाचर जो है बलशाली हो जाए जब निशाचर समझे कि रामा जो हमारा राजा स्वयं ही हंस रहा है इसके माने भय की कोई बात नहीं इसलिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भी है अक्सि अट्ठहास ना ग्रह बैठे आहार भीना भी कहना देखो विदाता ने घर बैठे ही भोजन बेच दिया अब जाओ तुम सब लोग खाओ हाँ, कहते सुबहट सकल चारो दिशा जाओ सब वीरों से कह दिया कि तुम सैनिक जितने लोगों तो चारों दिशाओं में जाओ कि मैंने उन्होंने बात चारों तरफ से किले को घेर लिया है तो तुम ज़। ज़। सब लोग चारों दिशाओं पर तो जाकर के और इन को तुम जाके खाओ <Coughs> सुबहट सकल चार हो सुबह संबोधन इनके लिए इनको बाथरों को इनको कहता तुम तो बड़े वीर हो तुम जाओ चारो तरफ जा जा इनको बाब को खा जाओ सबको तो सुबह सकाल चार उद्योग जावो और धरे धरे भालुकी से सब खाऊ धर धर बो इन सब बानुओं को पकड़ लो और पकड़ करके इनको सबको तो खा जाओ खत्म हो बानु सब पंतरों में चाहे हुए शांति हो जाए शंकर जी पार्वती जी को ये युद्ध की कथा सुना रहे हैं और कहते हुमा राम असिमाना अभा जाओ कैलाश पर्वत आरोप जहाँ कथा चल रही है वहाँ शंकर जी है पार्वती से बोल रहे है की देखा तुम इनको कैसा युद्ध हुआ होमा रावण ही ऐसे अभिमान रावण के अभिमान को देखो कैसा अभिमान है जिम टिटे भी खग सूते उताना ऐसा अभिमान है <coughs> तो ये अभिमान का ही वर्णन था अभी तक वहाँ का सुना दसानन अति अहंकारी यहाँ से अहंकार का वर्णन है <coughs> शंकर जी उसका अहंकार के वर्णन को संघार करते हैं की होमा रावण ही ऐसे अभिमान देखो पार्वती जी रावण को कैसा अभिमान ऐसा अभिमान है कि जिम्मे टिट्टी खग सूत उताना टिट्टी बन टिटेरी <coughs> टिटेरी जो है समुद्र के किनारे पानी के किनारे रहने वाला पक्षी है टेंट टेंट -टें -टें टेंट बहुत जोर की आवाज करता है यहाँ भी टिटेरी की आवाज सुनाई पड़ती है ब्रिटी आवाज होती है उसकी <coughs> टें टें की आवाज करती है टिटिहरी इसके लिए प्रसिद्ध है की रात में जब अपने घोसले उसे सोती है टिटीहरी के पक्षी तो ये पीठ के बनलेट करके दोनों पंजियों को ऊपर रखता और इसलिए कि आसमान कहीं टूट न पड़े तो उसको साधे रहने के लिए अपने पंजों के ऊपर रखता है देखो टिटेरी पक्षी तो और कहाँ आसमान अब वो समझता है कि आसमान गिरेगा तो हम अपने पंजे से साधे लेंगे हमारे ऊपर नहीं गिरेगा हम बच जाएंगे पंजे से साधे रहेंगे और अगर पेट के बंद बैठकर जो स्वस्थ हो तो पीठी के ऊपर गिरे दब जाए तो इसलिए जो है वो अपने पंजों से ऊपर आकाश को थामे लेता तो कहते जिम टिट्टी खड़ टिटिरी खग जो है सूत मैने सोता है उठाना के माने ऊपर हाथ पर, पर पंजे ऊपर करके तब वो सोता है क्यों उताना चले निशा कर आयुष मांगी बस ऐसे जैसे जैसे टिट्टी अब राम जो वो टिटिरी की तरह से जरा सा कहते हैं शंकर जी और ये कहते हैं हाँ भगवान राम अनंत महिमा उनकी अनंत शक्ति उनकी और उन्होंने ऐसे ही आक्रमण कर दिया जैसे मैंने आकाश बड़ा भारी हो सब तरफ से आकाश की तरह भगवान है सर्व्ञाति अनंत है और उनको समझता है कि हम इनको जो है रोक लेंगे अपने हाथ से अपने उनके बुजे से पक्षी की तरह से तो कहते चले ये निशाचर है आये सु मांगी जब रावण ने इस प्रकार से बोला तो शंकर जी कहते हैं कि निशाचरों ने क्या किया निशाचरों ने पूछा रावण से की कि हम किस दिशा पर ये किस दिशा पे जाए तो सबको रावण ने बता दिया की तुम तो इस द्वार से इस दिशा ऐसी यहाँ से जाकर के निशाचरों से युद्ध करो इनको खा जाओ तो आज्ञा ले करके कौन किसको को जाना है कैसे युद्ध करना है ये पूछ लिया तो चले निशाक्षर आयुष मांगी आज्ञा मांग करके निशाचे चले और गई कर भिन्द बाल बरसांगी अब ये इनके निशाक्षरों के पास अस्त्र शस्त्र इनके बानवों के पास रिछो के पास तो कुछ है नहीं अस्त्र शस्त्र इनके पास तो पेड़ और पत्थर यही इनकी आक्रमा करने के लिए या इनके नाखून या इनके दात बस इनके अस्त्र है लेकिन इनके पास इन साक्षण के पास ये भिन्द पाल बरसांगी ये अस्त्रों के नाम है भिन्द पाल एक मोटा गंडा होता है जो फेंक करके मारा जाता है भारी गंडा, मोटा उसे भिन्द पाल कहते हैं बरसांगी सांग जो होती है वो लोहे की होती है लोहे की छड़ उसमें आगे लोहे के नोक लगी हुई उसको फेंक करके मारते हैं या वैसे भाले की तरह से प्रयोग करते हैं और सांग कहलाते है। कि जखो मजबूत बड़ी बड़ी सांग ले करके और ये भिंद पाल ले, ले करके अस्त्र ले, ले के इन साक्षरों ने आक्रमण कर दिया इनको बांदरों को मारने की ये सब दौड़े और अस्त्र शस्त्र क्या है तोमर है मुदगर है परसु प्रचंडा प्रचंड परसु है शूल है कृपाण तलवार है परिग है गिर भी है ये लोग भी पत्थर पत्थर ये भी चलाते हैं वो भी लेते हैं पत्थर भी लेके सब सबाचा लोग दौड़े <coughs> ये सब जो है अस्त्र वो इसी प्रकार के हैं कि जैसे अब कोई आगे कोई मोटी चीज है बाद में हाथ में से पकड़ने की चीज है जैसे कि किसी के सर में मारे सर कूद जाए गदा जैसे है ये है। मुदगर है गदा है ऐसे करके अस्त्र है ये कोई लाठियों जैसे है लाठी के ऊपर कोई लोहे का कितना बंधा हुआ बंधी हुई लाठी है तो उसको मारेंगे तो वो भी परी कहलाता है जिसमें कि लोहा लगा हुआ है लाठी में किसी में वो लगा हुआ आगे बल्लम लगा हुआ लाठी में तो वो भी इस तरह के भी अस्त्र हैं, त्रसूल जैसे जिसमें कि तीन तीन आगे ट्रसूल के तीन तीन नोकों वाले हैं ऐसे कोई है तो ये तरह तरह के ये अस्त्र है कोई अस्त्र ऐसा तलवार जो है तलवार भी है और तलवार के अंदर बर्फी जैसी होती है लंबी तलवार जैसी सीधी सीधी जो किसी के पेट में धोप दी जाती है एक प्रकार के तमाम तरह तरह के अस्त्र हैं ये सब ले लेकर के विविध प्रकार के अस्त्र ले लेकर के ये सब चलेगा अब यहाँ धनुष्पाण का वर्णन नहीं किया है वो तो छात्रों के पास बहुत कम लोगों के पास है वो आगे चल करके वर्णन करते हैं अधिकांश लोगों के पास इसी तरह के अस्त्र है भाला बर्फी डा और ये जिनमें की लोहा लगा लाठी वगैरह हो गदा हो मुदगर हो ये सब लेकर ले के ये ज्यादातर शासन लोग आक्रमण करते हैं और तो कैसे इन्होंने आक्रमण कर दिया जिम अर्ण फल निकल निहारी धाम खग मांस आहारी उदाहरण दे रहे हैं कहते हैं देखो मानो जैसे पक्षी हैं इन पक्षियों को कहीं लाल पत्थर पड़े पत्थरों का ढेर दिखाई दिया लाल पत्थर पड़े हुए अरुण उपल मन पत्थर अरुण लाल पत्थरों का ढेर दिखाई दिया तो वे पक्षी ये मांस खाने वाले हैं उनको ये समझ में आया ये तो कहीं मांस का ढेर है हाँ, ऐसा समझ करके उसके ऊपर टूट पड़े तो मांस आहारी आगे कहते हैं कि मांस खग धावा उनके ऊपर टूट पड़ते है सख कहते हैं उनको सठ बने हुए पक्षी जो मांस खाने वाले हैं वो सठ है और इनको सठ इनके लिए भी निशाचरों के लिए भी कह दिया इन निशाचर मांसाहारी पक्षियों की तरह से हैं तो निशाचर भी मांसाहारी हैं ही है और सठ भी हैं माना जो मांसाहारी हैं उनके लिए अच्छा भाव नहीं है सठता का भाव उनके प्रति है ये लोग सठ हैं जो मांस खाने वाले हैं ऐसे पक्षी भी सठ पक्षी है वो मांस खाने वाले हैं इन लोगों ने मांसाहारी पक्षियों ने लाल पत्थरों का ढेर देखा तो उसके ऊपर मांस समझ करके टूट पड़े और हुआ क्या उनका चोच भंग दुखते नहीं दुख तेनाई उन्हें ये नहीं दिखाई देता नहीं। वो तो पत्थरों का ढेर है और इतनी जोश उसके ऊपर टूट करके चोच उसमें लगा रहे हैं कि उनका जहाँ चोच उसमें पत्थर में लगेगी तो उनके चोंच टूट जाएगी मांस तो मिलेगा नहीं उल्टा उन्हीं का नुकसान होगा <coughs> तो बस ऐसे निशा लोग बानरो पर ऐसे टूट रहे हैं जैसे की मांसारी पक्षी हो अस्त्र शस्त्र देकर के लेकिन उनको ये होश नहीं कि जब बानरो के ऊपर आक्रमण करेंगे तो बानरो के हाथ में ये सेम मारे जाएंगे। किसकी सूचना बता रहे हैं शंकर चोट भंग दुख ते नहीं न जा, जामझ समझ। ये समझ मन जाचर ये ना समझ निशाचर लोग इसी प्रकार से उनके ऊपर टूट पड़े बानरों के ऊपर पहले तो बानरों ने आक्रमण किया और फिर रावण ने इस प्रकार से इनको निशाचरों को भेजा निशाचरों ने ही आक्रमण किया दोनों तरफ से अब आक्रमण होने लगता है अब उनकी दोनों की लड़ाई वर्णन करते हैं कैसे होती है दोनों की तो कहते हैं नाना आयुध सर चात धर जा बलबीर ये निशाचर लोग भी बड़े बलवान हैं और ये नाना प्रकार के आयुध जिनके के नाम ऊपर गिनाए बार बार नहीं गिनायेंगे इतने प्रकार के अस्त्र लेकर के ये सब दौड़े और यहाँ उनके नाम भी गिना दिए सर चापधर धनुष बाण भी लिए हुए इनमें जो सेनापति जैसे हैं जैसे मेघनाथ है उसके पास धनुष बाण भी है ऐसे लोग जो है वो हो जो मुख्य मुख्य उसमें मुख्यमंत्रों से हैं वो धनुष बाण लेकर के भी आक्रमण अब धनुष बाण लेकर के लड़ना साधारण लोगों के सैनिकों का काम नहीं है बात तो यह उनको फिर तमाम बाण चाहिए अब गाड़ी भर उनके पास बाढ़ हो तब वो सब बाढ़ चलावे तो उसके लिए बाढ़ों की व्यवस्था करने के लिए सेनापति वगैरह जो दूर से तो बाढ़ मार सकते हैं ये तो एडवांटेज उसका था लेकिन बाढ़ इतने चाहिए कि एक के बाद एक बाढ़ मारो एक के बाद एक बाढ़ मारते जाओ मारते जाओ तमाम बाढ़ के पास चाहिए तो इसलिए जो वो जिन लोगों को बाढ़ सप्लाई किए जा सकते हैं कुछ लोगों को के पास उन्ही के पास धनुष बांध रहते थे और बाकी हाथ से चलाने वाले अस्त्र हाँ चलाते थे निकाचर लोग ऐसी व्यवस्था थी तो ये धनुष बाण भी लिए हुए जो बलवीन बर्म शक्तशाली सेनापत जातिधान है वो धनुष बाण भी लिए हुए युद्ध सेना पहुंच गए और कोटे कंगुर चले गए कोटि कोटे रणधीर और इन्होंने क्या किया कोटि कंगुर चढ़ गए कि वाणी साढ़ लोग जो है किले के भीतर थे तो किले के भीतर से कंगूरों पर जो दीवार चारों तरफ की किले की थी उस दिव्य दीवार के ऊपर कंगूरे बने होते हैं ऐसे गोल गुल ऐसे करके बने होते हैं उन कंगूरों के पास जा करके खड़े हो गए जा करके तो वहाँ से ऊपर से ने किया नीचे से बानर है चारों तरफ के लिए चारों तरफ और ऊपर से निशाकर के लिए ऊपर चढ़ करके बानरों लोग ऊपर मार्च आक्रमण करते हैं जिससे कि बानर लोग उनको पकड़ न पा रहे पहुँच न और ये ऊपर ऐसी इनको आक्रमण कर देर प्रहार होता रहे ऐसे समझ करके निशाचरों ने मैदान में नहीं आए ऐसा नहीं हुआ कि किले के बाहर निकल आए दरवाजा खोल करके आ जाए आमने सामने लड़े इस प्रकार से नहीं करते किले की लड़ाई ऐसी होती है किले के भीतर जो लोग हैं वो किले के ऊपर से चढ़कर कर से चढ़कर करके आक्रमण करते हैं और ये लोग जो किले के ऊपर आक्रमण करने वाले जो शत्रु सेना होती है वो चारा तरह से किले को घेर लेती है और ऊपर से आक्रमण होते हैं उनसे अपने आप को बचाते हैं ये और उनके के किले के ऊपर भी आक्रमण करते हैं तो इनका काम कठिन होता है जो किले के ऊपर आक्रमण करने वाले होते हैं वो जब बड़े शक्तिशाली हों तब वो किले पराक्रमण करता है किला स्वयं ही पहले उनकी सबकी रक्षा करता है उसकी व्यवस्था ऐसी होती है कि जल्दी शत्रु आकर के भीतर घुसना न पावे उनको पचलना पावे और फिर युद्ध भी होता है तो किले के रहने वाले लोगों का एडवांटेज रहता है आक्रमण करने वालों के लिए जो उनके लिए उतनी कठिनाई होती है वहां पर तो दोनों तरफ की आगे की युद्ध का वर्णन करते कोट कंगूरन सोह हाँ कैसे मेरू की संगन जन घन वैसे बाजही ढोल जुझाऊ सुन धुन हो भटन मन छाऊ बाजे नीरी अपारा सुन का दर दरारा, देखिन जाय कपिन के ठट्टा अत विशाल तनुभाल भालु सुभट्टा भावई गई नई अवगत घाटा पर्वत तो पूरी करी बाटा। ट कटाई कोटिन भट गरज दसन ओठ काट अति सर जाई उत रामन राम दुहाई जयति जयति जय परियल राई निश्चर सिखर समूह ढावही कूद धरई कति फेरी चलावहीं धरी कु खंड प्रचंड मरे कटे भालू गढ़ पर डारही जप टी चरण गयी पटक मई भज चलते बहुरी पछा रही अति तरल तरुण प्रताप कर पही तमकी गए चले चढ़ी गये कपि भालू चढ़े मंदर इन जाता राम जस गावत गए एक एक निश्चर गयी पुनि कपि चले धरन पर आए पर कु बट गिरे धरण पर आए राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब युद्ध तो वैसे सांसारिक दृष्टि लंका में युद्ध हो रहा है बानरों का और निशाक्षरों का दोनों तरफ से युद्ध होता है अभी इस युद्ध में कहीं भगवान राम का प्रसंग नहीं है रावण भी नहीं आता लड़ने के लिए बाद में इनका युद्ध होगा लेकिन अभी एक तरफ बानर लोग हैं दूसरी तरफ निशाचर हैं, इनका युद्ध प्रारंभ होता है तो ये आध्यात्मिक हाँ दृष्टि से अपने अंदर ही इस युद्ध को देखना चाहिए एक तरफ दैवी संपत्ति दूसरी तरफ आसरी संपत्ति इन दोनों का संघर्ष चलता रहता है दैवी संपत्ति जो है आक्रमण करती है आसरी संपत्ति पर और आश्रय सम्पत्ति आक्रमण करती रहती है दैवी संपत्ति पर तो कभी कभी हमारे अंदर जो है वो हो जब आश्रय संपत्ति प्रबल होती है तो राग द्वेश काम क्रोध भय चिंता ये सब आक्रमण करते हैं यही दिखाई देते हैं हृदय में मानो इनकी विजय हो रही है कभी कभी ये लोग दब जाते हैं पराजित होते हैं और फिर तो शांति दया क्षमा उदारता करुणा प्रेम मैत्री त्या भाव ये हृदय में जागृत होते हैं तो ये दैवी संपत्ति प्रबल हो गई और इनकी विजय प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से दोनों का चलता रहता है कभी एक कभी दूसरे इनका जीवन में दोनों प्रकार के युद्ध चलता रहता है अब ये दोनों अपनी अपनी जय जयकार बोलते हैं साक्षा राम की जय जयकार बोलते हैं ये बानर लोग भी भगवान राम की जय जयकार बोलते रहते हैं इसके माने यह कि दैवी संपत्ति के जो है भगवान राम की जय जयकार बोलते रहे भगवान का नाम लेते रहे स्मरण करते रहे ध्यान करते रहे तो ये जो दैवी संपत्ति है सद्गुण है उनको बल मिलता रहता है और ये शक्तिशाली होते रहते हैं और हमारे अंदर के जो निशाचरी प्रवृत्ति है वो धीर धीरे धीरे नष्ट होती रहती है अहंकार और स्वार्थ इसके प्रमुख सेनापति हैं अहंकार श्रावण को जैसे अहंकारी दिखाई दिया इस प्रकार का यह अहंकार तो राजना बैठा हुआ है ऐसे ही स्वार्थ जब व्यक्ति में अहंकार होता है स्वार्थ होता है तब तो फिर और वृत्तियां रागद्वेष की लोभ की क्रोध आदि की ये सब उत्पन्न होती है तो बस यही इनका रावण को जैसे अहंकारी दिखा दिया तो अहंकारी दिखा दिया कि मारनेचर अहंकार की वृत्ति जो है निशाचरी वृत्ति है ये कहने का तात्पर्य है और ये सब बानर लोग सब भगवान के जयकार बोल रहे हैं इसके माने ये सब ये जो है, है आध्यात्मिक शक्ति इनमें सम में धर्म की शक्ति है आध्यात्मिक की शक्ति है ये सब इनके ऊपर ये इनके निषाचरों के ऊपर ये सब आक्रमण करते हैं तो आप देखिये वर्णन करते हैं युद्ध का कैसे होता है कि कोट कंगूरन सो कैसे कोट के माने है किला कोट कंगूरन किले के कंगूरों के ऊपर चढ़ गए हैं निशाचर लोग तो कैसे दिखाई देते हैं चढ़े हुए बड़े बहुत से निशाचर से चढ़ गए तो किला सब ऊपर से ढक गया है निशाचरों से सब जगह निशाचर निशाचर दिखाई देते हैं चारों तरफ किले के कंगूरों के ऊपर तो ऐसे दिखाई देते हैं मेरू पंगन जन घन वैसे ऐसे दिखाई देते जैसे मेरू पर्वत की चोटियों के ऊपर बादल घिरे हों किला जो है वो तो सोने का है इसलिए मेरू पर्वत से उसकी तुलना दी मेरु पर्वत भी सोने का पर्वत है ऐसे ही लंका का जो ये किला है ये भी सोने का है जैसे पर्वतों के ऊपर बादल घेरते हैं तो चोटियों पर बादल चारों तरफ से घेर लेते हैं चोटियां ऊपर तक तो होती हैं बादल पर्वतों के और नीचे तक आ जाते हैं उनको और चोटियां ऊपर जो है वो हो उसी बादलों के भीतर छिप जाते हैं ऐसे ही ये जितने निशाचर लोग हैं ये संपादनों की तरह से काले तो काले माने ये सूचित करने के लिए ये तमोगुण का प्रभाव है जब तमोगुण की अधिकता होती है घर तो ये समझो कि ये है <स्थाकर> उसी की सूचना काले तो माने ये शरीर से काले की बात नहीं है किसी को शरीर से काला देखो तो तुम्हें तो तो लगेगा कि तमोगुण ये ऐसा नहीं है तमोगुण जो हो, हो ये कारण शरीर का तमोगुण जो हो, हो है कारण शरीर का तमोग काले रंग का है रजोग लाल रंग का है सत्यगुण सफेद रंग का है इस प्रकार से देखो ये बानर जितने हैं इनमें सत्य गुणों के साथ साथ रजगुण अधिक है और ये जो निशाचर है इनमें सत्य गुण और रजोगुण बहुत कम है तमोगुण ही अधिक है बस ऐसे करके इनकी प्रवृत्तियों को देखो तो ये तमोगुण ही निशाकर लोग इनके ऊपर किले के ऊपर सब सब घेर लिया चारों तरफ से ऐसे तो दिखाई देते हैं जैसे बादल घिरा हुआ हो चारों तरफ सा पर्वत वो जो है किला लाल किला सोने का वो सब काले काले निशाचरों से घिर करके बादलों से जैसे ढक गया हो ऐसा दिखाई देता है बाजे ही ढोल निशान जुझाऊ अभी निशाचरों के पास ढोल बाजे भी है मानवों के पास तो है नहीं वो तो ढोल बजाते हैं तो मुंह से बजाते हैं नफीरी बजाते हैं तो मुंह से बजाते हैं अब यहाँ तो निशाचरों के पास तो बाजे भी हैं जब तो बाजें ढोल निशान जुझाऊ ढोल इत्यादि जो है निशान जुझाऊ जुझाऊ माने युद्ध वाले युद्ध की ध्वनि बजा रहे हैं तो युद्ध की ध्वनि जब बजाते हैं तो लोगों में सैनिकों में उत्साह आता है युद्ध करने का तो सुन सुन ध्वनि हो ही भटक बचाऊ इसलिए तो वो वो जुझारू धुन सुन सुन करके निसाचरों के जो जो बड़े वीर निशाचर लोग हैं उनके मन में युद्ध का खाउ उत्पन्न होता है तो ये प्राचीन काल में इनको सैनिकों को उत्साहित करने के लिए बाजे बजाये जाते थे तो पहले तो आमने सामने युद्ध हो जाता था तो युद्ध में आमने सामने युद्ध में बाजे बजा दिए गए उत्साह हो गया और घर से उत्साह हुआ दोनों ए, क्रोधित होकर के एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगते थे आजकल तो सामने सामने लड़ाई होती नहीं छिप करके होती पैदल के तो भी आसमान से तो भी कहीं से भी होगी तो आक्रमण छिपके करेंगे अपने आप सामने नहीं आएंगे बचाए रहते इसलिए बाजे बजाने की कोई बातें नहीं बाजे बजा दे तो तो शत्रु को मारा पड़ जाए वहां बाजे बज रहे हैं वही आक्रमण कर रहे हैं दूरी से मिसाल फेंक इसलिए बाजे तो आजकल बजाए नहीं जा सकते लेकिन परंपरा अब भी है अब भी जहां मिलिट्री की छाविया होती हैं, वहां बाजे अभी होते हैं ढोल और उनके सब बैंड बाजों का जो है वो होता मिलिट्री बैंड कर है वो अब वो मिलिट्री बैंड किराये पर भी चलता है वो अपनी शोभा के लिए जब परेट होती है लेफ्ट राइट वाक करते हैं तब उनके वो ढोल बजाए जाते हैं लेफ्ट राइट उनको करा दिया गया पर उसके बाद ढोल फिर युद्ध क्षेत्र में ढोल नहीं बजते ना उनके बाजे बजते हैं यहाँ पर पहले इतने शहरों में इतने बाजे नहीं होते थे मिलिट्री बैंड जो वहां से किराए पर मिल जाते थे बस पैसे जमा करो मिलिट्री बैंड आएगा बाजे बार बाजे बजा जाएगा ऐसी प्रथा थी उसका यही उपयोग था तो अब बाजे अब भी मिलिट्री में है लेकिन उनका उपयोग कैसे होता है वो प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र में होता था उनको उत्साहित करने के लिए तो सुन धनु हो ही बट मन चाहू तो उन बाजों को सुन सुन करके उनके मन में बड़ा जोश पैदा होता तो बाजे है ढेरी नफीरी अतारा पहले ढोल बताए और फिर हुए ढेरी और नफीरी ये सब के सब बाजे जो युद्ध क्षेत्र में बजाए जाते हैं उनके सबके नाम गिनाए और ये सब सब बहुत है मानो चारो द्वार भारी किला है तो चारों द्वार है उन चारों द्वारों के सब जगह अलग अलग सैनिक सेनापति लगे हुए हैं तो उनके उनके अपने अपने सब जगह बाजा बजाने बाजा वाले भी हैं वो सब अपने अपने बाजे बजा रहे हैं तो सुन कहा जा दरारा अब वो इतना भयंकर आवाज उनकी बाजों की होती है कि कायर लोगों के तो छाती फटने लगती है भय लगने लगता है उनको गरीब भारी, भारी, भारी युद्ध होने जा रहा है इसमें तो तमाम लोग मर रहे होंगे तो अब वो लोग कायर लोग भागते हैं लेकिन जो वीर है उनको युद्ध करने का उत्साह आता है मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो देखने जाए कपिन के ठट्टा इन साखों ने जब उसके ऊपर चढ़ गए अपने किले के कंगूरों के ऊपर